मकान राज्य परिवार तो दूसरा कोई तो कहता कि भाड़ में जाए हमें क्या करना हमें तो राम जी से मतलब है इससे क्या करना आई मौज कबीर की दिया झोपड़ा फूंक और अयोध्या में कुछ युवक थे वो कह भी रहे थे कि जरू सो संपत्ति सदन सुख वृद्धों ने कहा राम जी से मिलने चलो तो घर का इंतजाम कौन करेगा युवक बोले बूढ़े हो गए तो भी घर परिवार में मन अटका है। राम जी से मिलने हम तो जाएंगे और आग लगा दो इन सब में युवक तो जोश में थे बूढ़े होश में थे होश वालों की बात अक्सर जोश वालों को समझ में आती नहीं है दोनों भरत जी के पास गए वृद्ध भी और युवक भी पर भरत जी ने युवकों की बात सुनी बोले गलत यहां की व्यवस्था पहले भगवान से मिलने बाद में चले यहां की व्यवस्था पहले पहले यहां की व्यवस्था अजीब बात है किसी ने कहा कि राम जी के लिए आप छोड़ नहीं सकते राम जी के लिए आप ये घर मकान दुकान नगरी छोड़ नहीं सकते तो फिर राम जी को चाहते हो कि ये घर मकान दुकान दफ्तर को चाहते हो और अगर राम जी के भगत हो तो छोड़ो इसे और अगर इसी में रहना है तो राम जी को छोड़ो भरत जी बोले ठीक कहते हो भैया मैं ये अयोध्या की सारी संपत्ति घर मकान दुकान छोड़कर चल देता लेकिन अगर यह संपत्ति मेरी होती तो त्याग देता मेरी होती तो त्याग देता अच्छा ऐसे सोचो एक आदमी झोपड़ी बना के रहता हो और एक दिन झोपड़ी में आग लगा दे अरे देख को लगा रहा है बोले बस त्याग मर रहा बैराग्य मर रहा, रहा है झोपड़ी फूक दी जा रहे कहीं और तो हो सकता है लोग उसे त्यागी और बैरागी समझें पर आप कल्पना करो कोई आदमी किसी के मकान में किराए का कमरा लेकर रहता हो किसी के मकान में किराए का कमरा लेकर रहता हो हा? और उसमें आग लगावे जानी क्या करे बोले बस त्याग मड़ रहा है बैराग उमड़ रहा है तो वह त्यागी नहीं अपराधी माना जाएगा उसका है ही नहीं वह तो मकान का मालिक भी कोई और है मकान भी किसी और का है कमरा भी किसी और का है है किसी और का लेकिन मिला है रहने के लिए मैं आपको बताऊं अगर इस दृष्टि से विचार करें तो शरीर भी अपना नहीं है अपने लिए है ये जगत के मकान में ये किराए का कमरा मिला है रे मन फिर निकलना पड़ेगा काया कुटी खाली करना पड़ेगा रे मन फिर निकलना पड़ेगा काया करना पड़ेगा चमड़े के कमरे को क्या तू संभाले चमड़े के कमरे को क्या तू संभाले किस दिन तुझे इसका मालिक निकाल दिन तुझे घर का मालिक निकाले इसका किराया भी भरना पड़ेगा काया थी खाली करना पड़े। एक सज्जन बोलिए तो बेकार की बात हमारा है हमारा है हम लोग शरीर आपका उला हमारा है इसमें इस हर चीज बोले हमारी है हम लोग का श्वास बोले हमारी है हम लोग धोखे में मत रहो बोले क्यों नहीं श्वास हमारी है हमने कहा अगर श्वास आपकी है तो कभी ऐसा हो सकता है कि जब मन हो तब ले जब मन हो तब ना ले करके देखो ऐसा कभी किसी ने कहा कि वाह हमारी श्वास हम लें चाहे ना ले। लेनी ही पड़ती है तो श्वास हमारे लिए है हमारी नहीं हमारी होती तो हमारे बस में होती ये सब भगवान का है पर हमने मान लिया अपना और अपना मान लिया इसीलिए तो भगवान को धन्यवाद नहीं देते ना प्रार्थना करते ना कृपा जो दी है उसका अनुभव करते हैं और जिस दिन मान लेंगे कि यह भगवान का है तब लगेगा कि हे भगवान कितनी सुंदर श्वास हमें दी है कितनी सुंदर आंख नाक कान यह शरीर दिया है हमारा नहीं है मन ही हमारा होता तो हमारे हिसाब से चलता सांस भी हमारे हिसाब से नहीं चलती तो बोलो भरत जी बोले ये सारी संपत्ति किसकी है अच्छा बोलो अपनी ही चीज का त्याग करो हमारे गुरुदेव के आश्रम में एक बड़ा विचित्र आदमी आता था महाराज सवेरे से आ जाए आलू बैगन टमाटर जितनी चीजें थैले में लेकर आता लो महाराज गुरुजी के सामने रखता आज तो यही बनने दो भंडारा करो सबको खिलाओ पिलाओ हमको लगता बड़ा उदार है पर गुरुजी जानते थे कहते थे रखवा दो तो उनका रखवा का बोले को पीछे कोई ना कोई सब्जी वाला दौड़ता हुआ आएगा ये उठाकर लाया है उसका और सचमुच वैसे ही होता पीछे से दूसरा था। हमारा आज हमारे उठा लाए हमारे एक बार श्रीमद् भागवत की कथा थी एक संत सुना रहे थे नंद महोत्सव का आनंद हुआ भगवान कृष्ण का जन्म नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद सब नाच रहे थे तब तक एक आदमी मंच पर चढ़ा वो भी नाच रहा और नाचते नाचते अजीब उसने रुपया बांटना शुरू किया लोगों ने कहा हे hey भगवान इतना कंजूस आदमी इतना कृपण आदमी कि इसने दो पैसे भी कभी किसी को नहीं दिए क्या कलयुग चला गया सतयुग आ गया ये आदमी आज रुपए बांट रहा है और कैसे मस्ती में मंच पर चढ़कर नाच रहा है रुपए बांट रहा है एक ने कहा देखता तो कर क्या रहा है क्या देखा भागवत की पोथी पर जो रुपये चढ़े थे वही उठाऊ बोलो भाई ऐसा त्याग तो कोई भी कर सकता तो आदमी अपनी ही चीज का त्याग करेगा भरत जी बोले अयोध्या की संपत्ति मेरी होती तब तो मैं त्याग देता छोड़कर चला जाता भगवान के लिए सब कुछ छोड़ सकता था लेकिन अपनी चीज होती तब तो छोड़ता फिर ये तो संपत्ति सब रघु के आही सम्पत्ति सब जो बिनु जतन जनो तजी का संपदा है राम जी की भगवान की है ये सारी संपत्ति तो त्यागने वाले हम कौन है और सचमुच छोड़ना तो उन्हें पड़ता है जो अपनी मानते हैं जिन्होंने भगवान की मान ली संपत्ति उन्हें छोड़ने की जरूरत क्या है किसी ने कहा अगर छोड़ नहीं सकते तो राजा बनकर बैठ जाओ गुजारा राम जी के पास राजा बनकर बैठो मालिक बनो भरत जी बोले यही मुश्किल है क्या है बोले अपनी ही संपत्ति का त्याग कर सकता है आदमी और अपनी ही संपत्ति का मालिक बन सकता है पर जब अपनी है ही नहीं तो ना हम त्यागी बन सकते हैं और ना राजा बन सकते हैं बैंक में कैशियर दिन भर रुपए लाखों करोड़ों रुपये दिन भर पर उसका एक भी रुपया है अच्छा एक बात और देखो जब वो आता है तो कुछ लेकर नहीं आता और जब जाता है तो कुछ लेकर जा सकता है क्यों उसका होता तो लेकर आता और उसका होता तो लेकर जाता वह तो उसकी ड्यूटी है उतनी देर के लिए पैसा तो बैंक का है वह तो नौकर है वह अपना काम कर रहा है तो जैसे वह ना कुछ लेकर आता है ना कुछ लेकर जाता है अपनी ड्यूटी पालन करने के लिए आता है इसी तरह ही है आदमी भी हम लोग भी ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाएंगे ये जिसका है उसी का है हम तो अपनी अपनी नौकरी करने आए हैं बस इतनी कुछ लेकर आए थे नहीं और लेकर जा सकेंगे नहीं भरत जी का भाव यही है न मालिक बनो न त्यागी बनो बस जिसका है उसका मानकर अपने कर्तव्य का पालन करो तो भरत जी भक्त तो है पर व्यवहारिक जीवन में कर्तव्य की उपेक्षा नहीं है इसलिए भरत जी भक्ति की दृष्टि से साधु हैं और भरत जी कर्म की व्यवहारिक दृष्टि से साधु हैं और तीसरी बात भरत जी जब यात्रा करते हैं तो गुरुदेव को साथ लेकर यात्रा करते गुरु वशिष्ठ के साथ यात्रा करते हैं और बस जो गुरुदेव को आगे करके भगवत मिलन के मार्ग पर चले उससे बड़ा ज्ञानी कौन होगा इसलिए तात भरत तुम साधु तुम अनुराग अगाध भरत साधु सात भरत भरत भरत।, <Verts come warmly> भरत जी सब तरह से साधु हैं अच्छा सब तरह से साधु जो होते हैं वो सबके होते हैं सबके जो सब तरह से साधु मतलब पूर्ण संत होंगे वे सबके होंगे किसी किसी के नहीं होते सभी के होते हैं संत सभी के और जो किसी किसी के होते एक दायरे के होते वो भी ठीक हैं लेकिन सब तरह से साधु तो वह हैं जो सबके हों समुद्र की तरह जिनमें सभी नदियां समा जाएं सभी धाराएं समा जाएं आहा सब सब भी थी साधु यहां कोई विरोध ही नहीं और अगर यह साधुता देखे भरत जी की कथा है तात भरत तुम सब विधि साधु और इसीलिए भरत जी के लिए कहा गया कि जो न हो तो जग जन्म भरत को तो सकल धर्म धुर धरनी धरत को सभी धर्मों की धुरी को कौन धारण करता और जो समस्त धर्मों की धुरी को धारण करता है सब में सार खोज कर उस अनुभव तक पहुंचता है वही सब तरह से साधु हो सकता है और यही भगवान श्री राम कृष्ण देव के जीवन में दिखाई देता हो सभी मतों की साधना की और पूरे तदाकार होकर तल्लीन भाव से और उस मत के अनुसार उस अनुभूति तक पहुंचे और अंत में निर्णय किया कि जितने मत उतने पथ सबका सार जिसने जान लिया हो वह पूर्णता को प्राप्त अवतार कोटि के महापुरुष ही सब तरह से साधु होते हैं इसलिए उनका वाक्य ही प्रमाण है और यही भरत जी के साथ सब लोग गए तो भगवान मिल गए तो जो सब तरह से साधु हों सब मतों के सार का जिन्होंने अनुभव किया हो अगर उनके साथ हम लोग चलेंगे तो हमें भी भगवान की प्राप्ति होगी यह रामचरितमानस का संदेश है तात भरत तुम सब विधि साधु अच्छा एक सज्जन मु सब तरह से ठीक और एक एक तरह के कैसे होते हैं वो भी साधु होते हैं और एक एक तरह के अच्छा इसको एक कहानी से समझे <coughs> एक गांव में अंधे ही अंधे रहते अंधों का गांव कल्पना कर लो कि एक गांव ऐसा भी जहां अंधे ही अंधे रहते हो मान लो उसका नाम सूरदास नगर सब अंधों के गांव में हाथी आया पुराने जमाने की बात महावत बैठा था हाथी को लेकर चला अब हाथी निकला तो घंटियां बजी टन टन टन टन अंधे देख नहीं सकते थे सुन तो सकते थे अंधे दौड़े आवाज सुनकर कौन है भैया क्या है <laughs> महावत बोला हाथी है अंधे बोले हाथी हम देखेंगे महावत बोला आंख नहीं है कैसे देखोगे बोले नहीं आंख नहीं हाथ तो है हाथ से तो देख सकते महावत ने कहा ठीक है देखो हाथी बिठा दिया और अंधे टूटे हाथी पर अब आंख तो थी नहीं हाथ ही थे तो कुछ अंधों के हाथ में हाथी की सूढ़ आ गई ऐसे पकड़ लिया कुछ अंधे टूटे उन्होंने पांव पकड़ लिया हाथी कुछ ने पीठ पकड़ी कुछ ने कान किसी ने पूछ देख लिया महावत बोला अंध बोले हां देख लिया देख लिया जाओ महावत तो हाथी लेकर चला गया अंधों में झगड़ा शुरू हो गया झगड़ा जब होता होता ही अंधों में झगड़े का कारण ही अंधापन अगर आंख होती विवेक की आंख खुली होती तो झगड़ा ही का है को होता झगड़ा शुरू हुआ अब जो सूंड जिन्होंने पकड़ी थी वो कह देना हमने देखा हाथी कैसा होता है बोले खुरदुरे पेड़ की तरह नीचे पतला ऊपर मोटा पांव पकड़ने वाले बोले गलत गोल खंबे की तरह होता है पूंछ पकड़ने वाले बोले अरे नहीं यार पतली लाठी की तरह होता है जिसके आगे बाल लगे होते हैं कान पकड़ने वाले बोले नहीं अनाज साफ करने वाले सूप की तरह होता है बड़े बड़े पीठ पकड़ने वाले बोले गोल चबूतरे की तरह होता अब आप विचार करना इनमें से कौन ऐसा आदमी है जो झूठ बोल रहा हो कोई झूठ नहीं बोल रहा पर दूसरी विडंबना भी है कि कौन ऐसा है जो सही बोल रहा हूं? कोई सही नहीं बोल रहे और कोई झूठ नहीं बोल रहे अब इतना झगड़ा हुआ इतना झगड़ा हुआ कि इनके दल बन गए सुन वाले पांव वालों से नहीं बोलते थे पांव वाले पूछ वालों से ना बोले पूंछ वाले पीठ वालों से ना बोले पीठ वाले कान वालों से न बोले बन गए दल ऐसे यही दल बने ये संप्रदाय बने दल पूछ वालों का पीठ वालों का पांव वालों का कान वालों का अलग अलग बोलना बंद सबकी पार्टियां अलग अलग दल अलग अलग हाथी एक और दल अनेक एक को लेकर अनेक दल अंधों के ही बनते हैं बन गए फिर कुछ अंधे उस समय मौजूद नहीं थे वो आए उन्होंने पूछा क्या बात है बोलो उनकी बात बहुत करो तो तुम ही जाओ उनसे मिलने हम तो नहीं जाते हमारा तो बोलचाल बंद है बोलचाल परसों तक तो बोलते थे क्या हो गया दो दिन बोले हाथी आया था और हाथी की बात जो पूरी कहानी सुनी तो वे लोग क्या बोले से तो हम तभी मजे में थे जब यह हाथी नहीं आया था इस हाथी ने तो और समस्या पैदा कर दी नहीं आता तो अच्छा था पर कहा कि इसका समाधान निकले एक अंधे ने कहा महावत कह गया तो चार दिन बाद फिर लौटेंगे बोले हम हाँ लौटने दो मावत फिर लौटा घंटियां बजी टन टन की आवाज हुई महावत ने कहा क्या है अंधे बोले हाथी देखना चाहते हैं बोले उस दिन तो देखा था बोले उसी देखने ने तो समस्या पैदा कर दी पहले जैसा हमने देखा था बोलो हम सही बोल रहे हैं कि झूठ महावत बोला बताओ बोले सूर पकड़ने वाले बोले खुरदरे पेड़ की तरह जो ऊपर मोटा होता है ऐसा ही हाथ थी महावत बोला हाँ वैसा भी है पांव पकड़ने वाले बोले गोल खम्भे की तरह बोले वैसा भी है पूज पकड़ने वाले बोले पतली लाठी की तरह आगे बाल लगे बोले वैसा भी है पीठ पकड़ने वाले बोले गोल चबूतरे की तरह बोले वैसा भी है कान पकड़ने वाले बोले अनाज साफ करने वाले सूप की तरह बोले वैसा भी है अंधे बोले क्या दस हाथी लिए हो क्या <laughs> बोले हाथी तो एक ही है बोले फिर अनेक जैसा क्यों लग रहा है अनेक जैसा इसलिए लग रहा है कि काश तुम्हारे आंख होती तो ये झगड़ा ही समाप्त तो हो जाता अभी तुमने आंख से नहीं देखा है हाथ से देखा है बस यही हुआ है ये ईश्वर भी एक ही है पर जिसके हाथ में जितना आ गया है वह उसी को संपूर्ण समझ रहा है यही झगड़े की जड़ है जिसके हाथ में जितना आ गया है हाथ में जितना आया उतने को हाथ ही समझ लेना ही झगड़े की जड़ थी कि नहीं और अगर आंख खुल गई होती तो लगता कि नहीं, नहीं हमारे हाथ में जो आया है उतना ही नहीं है हाथी सब जित और इसीलिए आंख वाला जब कोई देखेगा तो उसे सब की बात सही लगेगी कि नहीं और सचमुच मुझे लगता है कि यह धरती का सौभाग्य है भारतवर्ष का सौभाग्य है कि हम लोग अंधे की तरह एक ही हाथी रूपी परमात्मा को लेकर अनेक अनेक दल बनाकर युगों युगों से झगड़ते रहे और इस धरती पर एक ही एक समय आया कि एक आंख वाले महात्मा अवतार कोटि के संत भगवान राम कृष्ण देव ने जन्म लिया तब ये अंधों के झगड़े मिटे नहीं तो ये झगड़े ऐसे ही होते रहते हैं उन्होंने आंख से देखकर कहा कि सबकी बात ठीक है पर सबकी बात पूरी सही नहीं है और पूरी गलत नहीं है आंख खोलकर देखो तो सब सब ठीक ही कह रहे बिल्कुल सही बात है और इसीलिए जो कहते हैं ईश्वर निराकार है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कोई कहता है ईश्वर साकार है बिल्कुल ठीक कहते हैं भीतर है बिल्कुल ठीक बाहर है बिल्कुल ठीक प्रकट है ठीक अव्यक्त है ठीक उसके बारे में तो जो कहा जाए सब ठीक है गलत नहीं है लेकिन हट छोड़ना पड़ेगा कि नहीं भीतर है बाहर है ही नहीं यह भी हट बेकार बाहर ही है भीतर है ही नहीं भगवान हंसते हैं जब कोई उन्हें कहते यही है वहां नहीं है तब तो भगवान को हंसी आती अरे भैया हम कहा नहीं है ये सब कहने की बातें हैं कि वो यहां तक है या वहां तक है असर उसका वहां तक है नजर जिसकी जहां तक है इसलिए उसको पाने के सभी रास्ते ठीक है जितने मत उतने पथ पर भरत ऐसे महात्मा के संग और गुरुदेव भगवान का अनुसरण करते हुए यात्रा करें यही अयोध्या से जो यात्रा आरंभ हुई है राम जी से मिलने के लिए अयोध्या है सत्संग भूमि सत्संग की भूमि से साधक गुरुदेव का आश्रय लेकर अजब भरत सबको साथ लेकर चल रहे हैं क्यों सबको साथ लेकर चल रहे है? किसी किसी को साथ लेकर नहीं चले सबको साथ लेकर चले सबको साथ लेकर इसलिए चले क्योंकि तात भरत तुम सब विधि साधु जो सब तरह से साधु होगा वही सबको साथ लेकर चलेगा वहां ये नहीं कि तुम नहीं जा सकते तुम लायक नहीं हो तुम अधिकारी नहीं हो तुमको ऐसा नहीं ना भरत जी के साथ सब चले भरत चले चित्रकूट ओ रामा राम को मनाने भरत चले चित्र रामा राम को मना जी चित्रकूट की ओर चले सबको लेकर चले मैं आपसे निवेदन करूं भगवत प्राप्ति के पथ में चलने का सबको अधिकार है सबको भगवान के मिलन के मार्ग पर सब चल सकते हैं इसलिए उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहिए जो गें नहीं, नहीं तुमको अधिकार तुम तुम नहीं तुमको अधिकार नहीं तुम तुम रे जाने दो भगवान सबके हैं तो भगवान से मिलने का अधिकार सबको है भगवान के मिलन के मार्ग पर यात्रा करने का अधिकार सबको है इसलिए भरत जी के साथ सब गए ऐसा नहीं कोई गए हो कोई ना माताएं गई पुरुष गए अच्छा अलग अलग सवारियों से गए सब, अरे और जाने दो एक सज्जन बोले माता नहीं। अरे हमने कहा माताएं जाने दो कई-कई कह माता तक तो गई जिन्होंने जीवन से राम जी को दूर कर दिया वे कई-कई कह माता भी जा रहे हैं राम जी से मिलने के भरत जी की जगह दूसरा कोई होता कहता नहीं ये नहीं जाएंगे या अगर हमारी तुम्हारी तरह होते उस समय के लोग तो कहते नहीं अगर ये जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे इनकी तो हम सकल नहीं देख सकते सारा अनर्थ इन्हीं की वजह से हुआ अच्छा बोलो दूसरा कुछ। ये ये ये नारी जिसने आग लगा दी जब ये भगवान से मिलने जा रहे ये अधिकारी नहीं है कई अकल के अभिमानी ऐसे ही होते हैं वो दिन रात यही तलाशते रहते कि, कि किसको अधिकार है किसको नहीं जैसे भगवान ने इनको यही अधिकार दे दिया हो कि तुम पता लगाओ किसको अधिकार है किसको नहीं लेकिन भरत जी ने यही सोचा ये यह संत की सोच कि किसी क्षण में हो गई भूल पर उस भूल के उस पाप के प्रायश्चित भाव को लेकर अगर कोई भगवान के मिलन के मार्ग पर चल रहा है तो उसे भी हम साथ देंगे साथ लेकर चलेंगे चलो भगवान से मिलने के लिए कई कई कह माता गई और सब तो माताएं गई सभी लोग गए तो मैं ये कहता हूं कि संत वह है जो अपने साथ सभी को भगवत के मिलन के मार्ग में अधिकार देकर लेकर चले एक बात दूसरी सब अलग अलग सवारियों से गए सवार मान साधन और साधन न मानो या भगवान से मिलन के मार्ग पे जो साधन होता वही साधना तो कुछ लोग हाथी पर बैठकर चले हाथी पर बैठकर हाथी झूमते जा रहे हैं लोग बैठे हुए जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए ये हाथी पर बैठकर जाना क्या है कुछ लोग घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं कुछ लोग रथ में बैठकर जा रहे हैं कुछ लोग डोली में बैठकर जा रहे हैं हाथी पर बैठकर जाना क्या मैंने अभी आपसे कहा आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा हम लोग अपने बचपन में देखते थे गाँव का जीवन हाथी निकलता था गांव में तो बच्चे तमाशा देखने के लिए जाते जैसे उठन टन टन की आवाज हुई और बच्चे हाथी आया हाथी तो हमने अपने बचपन में देखा कि जैसे ही हाथी आता तो हम लोग तमाशा देखने जाते और गांव के जो हमारे वयोवृद्ध आदरणीय सज्जन और माताएं वृद्ध घरों के द्वार पर खड़े होकर हाथ जोड़ते और हाथी को सिर्ज जय हो गणेश महाराज जय हो गणेश महाराज शायद ही किसी और पशु के इतने हाथ जोड़ जोड़े जाते हों जितने हाथी के गणेश जी के भाव से लेकिन दूसरी भी विडंबनाए जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं शायद किसी और के पीछे पड़े कुत्तों का दल का दल पीछे भौ भौ करता हुआ भोंकता और मुझे यही बात आज समझ में आई कि जिसके सामने जितने हाथ जोड़ने वाले खड़े होंगे भोंकने वाले भी उसके पीछे पड़े होंगे जितनी स्तुति होगी निंदा भी उतनी ही होगी लेकिन एक अद्भुत बात है स्तुति करने वाले हाथ जोड़ने वाले आगे खड़े होते हैं और भोंकने वाले पीछे पड़े होते हैं क्योंकि भोंकने वालों में ये हिम्मत नहीं कि सामने आ जाए हाथी के सामने कौन कुत्ता सामने आने की तो हिम्मत नहीं है पर पीछे भोंकना छोड़ेगा नहीं और अकेला नहीं वो भोंक भोंक कर दूसरों को ही बुलाता ये जितने निंदक है पीठ पीछे निंदा करने वाले अकेले नहीं करते सुनो माने सुनो एक भाव कर दी तुम भी आओ देख रहे हो ये ऐसे ही होता है तो हाँ नहीं हो तो तीसरे ये भोंकने वाले पीछे पड़े उसी के होते हैं जिसके आगे स्तुति करने वाले खड़े होते हैं निंदा पीछे स्तुति सामने लेकिन हाथी की विलक्षणता क्या है वो हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भोंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है इसका अर्थ है निंदा स्तुति उभय सम हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं हम तो हमारी मस्ती हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं आलाब कर लिया बस राह में चले हैं हम तो हमारी मस्ती वो चाहे जैसा मौका आएंगे नहीं धोखा पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा रस्ता मिला है पक्का मस्ती में तो हम हमारी मस्ती में आ ये ज्ञानी है ज्ञान निष्ठा यही है निंदा इस्तुति उभय सम हाथी की चाल बड़ी मस्ती भरी कहते क्या मस्त हाथी की तरह झूमता हाथी के झूमने में हाथी की मस्ती में अंतर नहीं आता तो ज्ञानी वह है कि निंदा और स्तुति